महाभारत आश्रेधिक पर्व सप्तशोध्याय काश्यप के प्रश्नों के उत्तर में सिद्ध महात्मा द्वारा जीव की विविध गतियों का वर्णन वासुदेव वा सुदेव वाच तपत ताच प्रश्नासुदुर्वचा ब प्रक्षह धर्मृता भगवान श्रीकृष्ण ने कहा तदनंतर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ कश्यप काश्यप ने उन सिद्ध महात्मा के दोनों पैर पकड़कर जिनका उत्तर कठिनाई से दिया जा सके ऐसे बहुत से धर्मयुक्त प्रश्न पूछे काश्यप कथम शरीरम चवते कथम चोप पद्यते कथम कष्ट संसारा संसरण परिमुच्यते काश्यप ने पूछा महात्मन यह शरीर किस प्रकार गिर जाता है फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है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 कतम शुभ शुभे चा कर्मणिस्वृते नर उपभुक्ते कवा कर्म विधेय से ही मनुष्य अपने किए हुए शुभा कर्मों का फल कैसे भोगता है और शरीर न रहने पर उसके कर्म कहाँ रहते हैं ब्राह्मण उवाच एव संचोदिता सिद्ध प्रश्नास्ता प्रत्य अनुपूर्वेण वास्ने तनभेद शुणु ब्राह्मण कहते हैं विष्णुनंदन श्री कृष्ण काश्यप के इस प्रकार पूछने पर सिद्ध महात्मा ने उनके प्रश्नों का क्रमश उत्तर देना आरंभ किया वह मैं बता रहा हूँ सुनिये सिद्ध उच आ ग्रहण तेज क्षेत्र आयु क्षय परितात्मा विपरीता सेवते बुद्धिर्व्यावर्तते चा क्षयते प्रत्युपस्थिति सिद्ध ने कहा काश्यप मनुष्य श्लोक में आयु और कृति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है वे शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं शरीर ग्रहण के अनंतर जब वे सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है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 असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है यदा कष्टानी सर्वाण्योपनिष अत्यथम अपते न वाह भोंगते कदाच अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सबका वह सेवन करता है कभी तो बहुत अधिक खा लेता है कभी बिल्कुल ही भोजन नहीं करता है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 च व्यायाम अतिमात्रोपेवते सतम कर्म लोभा वेगं विधारेत अधिक मात्रा में व्यायाम और स्त्री संभोग करता है सदा काम करने के लोभ से मलमूत्र के वेग को रोके रहता है रथभिक्त अन्न वादि स्वप्नम चेहते अपक्वागते काले स्वयं दोषात्रकोपये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 उन दोषों के कुपित होने से वह अपने लिए प्राणनाशक रोगों का बुला, को बुला लेता है अथवा फांसी लगाने या जल में डूबने आदि शास्त्रवृद्ध उपायों का आश्रय लेता है तस्त ये कारण ही तद्यथा शरीरवधार इन सब कारणों से जीव का शरीर नष्ट हो जाता है इस प्रकार जो जीव का जीवन बिताया जाता है उसे अच्छी तरह समझ लो उम्मीता कार्य हे तीव्रवाय समीरिता शरीरमेत्य सर्वान्णा ऋण शरीर में तीव्रवायु से प्रेरित हो का प्रकोप प्रको बढ़ जाता है और वह शरीर में फैलकर समस्त प्राणों की गति को रोक देता है अत्यर्थम बलवानुष्म परिकोपिता भिन्न तेजे वादि मरमाणि विद्यु तत्व इस शरीर में कुपित होकर अत्यंत प्रबल हुआ पित्त जीव के मर्म स्थानों को विजन्न कर देता है इस बात को ठीक समझो तथा संवेदना सद्यो जीव प्रत्यक्ष शरीरम त्यज तेजंतु छिद मारे सुमर्म असू जब मर्म स्थान छिन्न भिन्न होने लगते हैं तब वेदना से व्यथित हुआ जीव तत्काल उस जड़ शरीर से निकल जाता है उस शरीर को सदा के लिए त्याग देता है वेदना भी परितात्मा तद विधि द्विज जाति मरण सम्विघ्न सतम सर्वजन तब विश्रेष्ठ मृत्युकाल में जीव का धन मन वेदना से व्यतीत होता है इस बात को भली भांति जान लो इस तरह संसार के सभी प्राणी सदा जन्म और मरण से उद्विग्न रहते हैं दृश्यन्ते सत्यजंत शरीरार्जर्षभ गर्भ संक्रमणे चापे मर्माणा अति सर्पड़े ता लभते वेदना मानव पुनः भिन्न सन्धिथक्लेदि सलभते नरह विप्रवर सभी जीव अपने शरीरों का त्याग करते देखे जाते हैं गर्भ में मनुष्य प्रवेश करते समय तथा गर्भ से नीचे गिरते समय भी वैसे ही वेदना का अनुभव करता है मृत्यु काल में जीवों के शरीर की संध्या टूटने लगती है और जन्म के समय वह गर्भस्थ जल से भींग अत्यंत व्याकुल हो उठता है यथा पंच भूतेषु सम्भूतत्व निरक्षत शैत्यात्कृपित काय तीव्रवायु समीरिता पंच भूत प्राणापाणी व्यवस्थित जो अन्य प्रकार के तीव्र वाय से प्रेत हो शरीर में सर्दी से कुपित हुई जो बाजु पांचो भूतों में प्राण और अपान के स्थान में स्थित है वही पंचभूतों के संघात का नाश करती है तथा वह देहधारियों को बड़े कष्ट से त्याग कर उर्धलोक को चली जाती है शरीरम चहजहात एवं निश्री निरुक्ष्वास दृश्य इस प्रकार जब जीव शरीर का त्याग करता है तब प्राणियों का शरीर उच्छ्वासहीन दिखाई देता है उसमें गर्मी उच्छ्वास शोभा और चेतना कुछ भी नहीं रह जाती इस तरह जीवात्मा से प्रत्यक्त उस शरीर को लोग मृत अर्थात मरा हुआ कहते हैं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 तेसु मर्मसु भिंडसु सत सदीरयन आवेश्य हृदय जनत सत्व चाशूद्धि उन मर्म स्थानों अर्थात संधियों के विलख होने पर वायु ऊपर को उठते हुए प्राणी के हृदय में प्रविष्ट हो शीघ्र ही उसकी बुद्धि को अवरुद्ध कर लेती है तथा सचेतन भंतुरणिजानिकंचन तमसा संवृत्त ज्ञान संवृत्ते स्वयं ममसु सजीवो निधिष्ठान चाल्यते महतरेस्वना तब अंतकाल उपस्थित होने पर प्राणी सचेतन होने पर भी कुछ समझ नहीं पाता क्योंकि तम अविद्या के द्वारा उसकी ज्ञान शक्ति आवृत्त हो जाती है मर्म स्थान भी अवरुद्ध हो जाते हैं उस समय जीव के लिए कोई आधार नहीं रह जाता और वायु उसे अपने स्थान से विचलित कर देती है तथा स तमोश्वासम भृत मुछ दारुणम निष्क्रामन कंपे अत्यासु तत्रम अचेतनम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 शरीर से अलग होने पर वीव अपने किए हुए शुभ कार्य पुण्य अथवा अशुभ कार्य पाप कर्मों द्वारा सब ओर से घिरा रहता है ब्राह्मणा ज्ञान संपन्ना पुण्यम वहां लक्षण जिन्होंने वेद शास्त्रों के सिद्धांतों का यथावत अध्ययन किया है वे ज्ञान संपन्न ब्राह्मण लक्षणों के द्वारा जा जान लेते हैं कि अमुक जीव पुण्य आत्मा रहा है और अमुग जीव पापी यथाधकारे खद्योतम लीयम ततस्तः चक्षुषम्थ प्रवश्य ज्ञानचक्षुषा पश्यविध सि जीवम दिव्येन चक्षुषा क्षमता जायम चोनीम चाउपेश जिस तरह वाले मनुष्य अंधेरे में इधर उधर उक्त भूजते वे खदोज को देखते हैं उसी प्रकार ज्ञान नेत्र वाले सिद्ध पुरुष अपने दिव्य दृष्टि से जन्मते मरते तथा गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव को सदा देखते रहते हैं तस्थानिन्विधानि शास्त्रतः कर्मभूमि भूमि तिष्ट जंतव शास्त्र के अनुसार जीव के तीन प्रकार के स्थान देखे गए हैं मृत्युक स्वर्गलोक और धड़क यह मृत्युक की भूमि जहाँ बहुत से प्राणी रहते हैं कर्म भूमि कहलाती है तथा शुभाशुभ कृत लभंते सर्वदीन इहोचावचा भोगा प्राप्व स्वकर्म भी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 इसको सुनने से तुम्हें कर्मों की गति का निश्चय हो जाएगा और नैठकी बुद्धि प्राप्त होगी जहां ये समस्त तारे हैं जहां वह चंद्रमंडल प्रकाशित होता है और जहां सूर्यमंडल जगत में अपनी प्रभा से उद्भासित हो रहा है ये सब के सब पुण्यकर्मा पुरुषों के स्थान हैं ऐसा जानो पुण्यात्मा मनुष्य उन्हीं लोकों में जाकर अपने पुण्यों का फल भोगते हैं कर्मचयाच ते सर्वे च्यवंते वै पुनः पुनः तरापे च विशेषोस्ते भी चोच्च मध्यम जब जीवों के पुण्य कर्मों का भोग समाप्त हो जाता है तब वे वहाँ से नीचे गिरते हैं इस प्रकार बारंबार उनका आवागमन होता रहता है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 प्रतिम तो वक्ष हमतः परम तथा तन्मे निगत स्वावहित हो द्विज अब मैं यह बतलाऊँगा कि द्विजीव किस प्रकार गर्भ में आकर जन्म धारण करता है ब्रह्मण तुम्हें एकाग्र चित्त होकर मेरे मुख से इस विषय का वर्णन सुनाऊ इति श्री महाभारते आश्वेदिग परे परमि अनुगीता परमढ़ि सप्तशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आश में पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में सत्रहवा अध्याय पूरा हुआ